नमस्कार आप 90.4 एफएम तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस तरंग कार्यक्रम में हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ रहे हैं भोपाल से जी हां रानी दुलैया श्रमती आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आयुर्वेदिक कॉलेज में अपनी पढ़ाई पढ़ते हैं और साथ में गाने का काफ़ी शौक़ है गाने में बहुत रुचि रखते हैं संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों की काफ़ी रुचि है और ये चीज़ हमें मालूम पड़ा हेमंत चौहान डायरेक्टर से हेमंत चौहान जी हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने कॉलेज का जिक्र किया कॉलेज का इतिहास बताया और साथ ही साथ बच्चों की रुचि भी हमें बताई तो हमने उस रुचि को ध्यान में रखते हुए ये तरंग सिंगिंग कॉम्पटिशन डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन करने जा रहे हैं तो हमारे साथ सारे भोपाल के जो रानी धुले कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉलेज के बच्चे हमारे साथ हैं जो बीएएमएस कर रहे हैं तो उनकी हम आवाज़ सुनेंगे गाने का परफॉर्मेंस वो बच्चे हमारे बीच में रखेंगे तो आप सभी की तरफ से इन बच्चों का और हेमंत चौहान जी का और दीप्ति शर्मा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के हेड है वो भी हमारे साथ हैं इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ टेक्निकल देखने वाले हमारे सर उनके ही बदौलत ये कार्यक्रम को अच्छा रूप मिल रहा है और वो भी अपना उन्नर दिखा रहे हैं जिसके वजह से हम उनसे बात कर पा रहे हैं यहाँ बैठे बैठे भोपाल के बच्चों को हम सुनेंगे तरंग इस कार्यक्रम में तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए तरंगेश कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है तरंगेश कार्यक्रम में हम लोग बच्चों को सुनते हैं स्टूडेंट को सुनते हैं उनकी आवाज से रूबरू होते हैं बहुत ही अच्छी जो टैलेंट है बच्चों में हमको देखने को मिलता है तो इससे स्टूडेंट सिंगिंग कंपटीशन में तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ भोपाल से जो है रानी धुलैयावेदिक कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं भोपाल से हम उनसे रूबरू होंगे आप सभी की तरफ से उनका बहुत, बहुत बहुत स्वागत है आपका नाम सर मेरा नाम है ओम प्रकाश मेहरा ओम प्रकाश मेहरा बहुत, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे है आप ठीक है सर अच्छा कौन से ईयर में आप हो अभी सर अभी थर्ड ईयर में अच्छा अच्छा किस स्ट्रीम में पढ़ रहे हो सर बी एम ओके ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है सिंगिंग कंपटीशन में तरंग में आपका और मैं चाहूंगा एक मुकड़ा एक अंतरा इतना ही आपको गाना है जो आपका पसंदीदा गाना हो बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से आपको पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपने टैलेंट को दिखाइए आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में थैंक यू सर चलता दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबा पे सुवाद रखना दिल के में मेरे अच्छे काम रखना चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना अंधेरा देना मैंने मेरी Tara, tera naam kya? Channa mere ya, mere ya, channa mere ya, mere ya, channa mere ya, mere ya biliya. O piya, channa mere ya, mere ya, channa mere ya, mere ya, channa mere ya, mere ya biliya. Oh, oh, mere film tera. हम न रहे तो गम तो नहीं है गम तो नहीं है किससे हमारी नजदीकी हो कम तो नहीं है कम तो नहीं है अंधेरा तेरा मैंने मेरे मेरा चला सितारा तेरे नाम किया चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना ओके ओम प्रकाश बहुत ही अच्छा गीत आपने गुनगुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा होगा आपकी आवाज और मैं चाहूंगा की आप इस ओपन राउंड के बाद कार्यक्रम में, में, में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते हैं तरंग एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन है और खास विद्यार्थियों का सिंगिंग कॉम्पिटिशन है जहाँ पर अलग अलग विद्यार्थी आकर अपनी आवाज के जरिए अपने नर को दिखाता है अपने टैलेंट को दिखाता है तो हमने अभी ओम प्रकाश को सुना और अभी हमारे साथ हैं हेलो आपका नाम सर अंशिका त्रिपाठी हमारे साथ विद्यार्थी है अंशिका त्रिपाठी जिनसे हम बात करेंगे आप किस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर मैं आयुर्वेदा कर रही हूँ बी फ्रॉम आर मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट बहुत बहुत स्वागत है तरंग कार्यक्रम में और जैसे की हम लोग सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आप हिस्सा ले रहे हैं तो आप तीसरे नंबर पे अभी गाने जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप परफॉर्म करेंगे और इस कंपटीशन के लिए क्या क्या तैयारियां आपने की है थोड़ा सा बताइए। तैयारी कुछ नहीं बस अपना बेस्ट दूंगी। ओके ओके बहुत बहुत स्वागत है त्रिवेदी आप अपना जो है बहुत ही अच्छा गीत जो आपको अच्छा लगता है हमारे सभी श्रोताओं को जरूर सुनाइए आराम से सुनाइए बेजिजक सुनाइए क्लासिकल सॉन्ग है ए सखी मूरे पिया घर आए ए सखी मुरे पिया घर आए भाग लगे से आंगन को भाग लगे से आंगन को अपने पिया की मैं बलि बलि जाऊं चरण लगायो निर्धन को चरण लगायो निर्धन को हेरी सखी मूरी पिया घर आई मैं तो खड़ी थी आस लगा मेहंदी तज पिया अपने पिया की हार गई मैं तन मन को हार गई मैं तन मन को एरी सखी मु पिया घरिया आई जिस का पिया संग बीते सावन उस दुलघन की रहने सुहागन जिस सावन में पिया घर ही आग लगी उस सावन को आग लगी उस सावन को पेरी सखी मुरी पिया घरिया आए ओके ओके okay, okay, त्रिवेदी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया क्लासिकल गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आपकी आवाज पसंद आए और आपको ज्यादा से ज्यादा एसएमएस मिले बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू नमस्कार आप सुंदर रहे मधुबन 90.4 एफएम फोर तरंग इस कार्यक्रम में हम भोपाल के रानी धुलया श्रमती आयुर्वेदिक कॉलेज सुन रहे हैं हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून क्या नाम है आपका महेंद्र विश्वास और मैं फाइनल स्टूडेंट। <laughs> बहुत अच्छी बात है महेंद्र विश्वास बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में स्टूडेंट सिंगिंग कंपटीशन इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और महेंद्र आप फाइनल बीएमएस कर रहे हैं तो किस लक्ष्य को लेकर आपने ये कोर्स किया है क्या बनना चाहते हैं सोसाइटी में या अपने परिवार के लिए या किसके लिए आप ये काम करना चाहते हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बनना चाहता हूँ महेंद्र जी मैं ये बात पूछना चाहूंगा क्योंकि आज देखिए पूरे वर्ल्ड में जो है एलोपैथी का बोलबाला है तो आयुर्वेदिक का ये एक चैलेंज आप लेके जा रहे हो तो आप क्या सोच रहे हैं किस तरह से आप उसको उस एलोपैथी के बीच में अपने आप को साबित करेंगे जी पूरी कोशिश रहेगी मेरी साबित करने की अपनी पेथी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है हाँ. ओके ओके महेंद्र आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि यही कॉन्फिडेंस आपका लाइफ टाइम तक रहे और आप आ, पूरी दुनिया को आयुर्वेद के बारे में बताएं आयुर्वेदिक के जो खासियत है लोगों तक पहुंचाएं वैसे ये हमारी भारत की परंपरा है संस्कृति में है आयुर्वेदिक लेकिन लोग अब भूल चुके हैं तो फिर से वापस उसको एक बार याद दिलाना होगा और ये काम आप अच्छी तरह से करेंगे ऐसी आशा के साथ महेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा एक मुकड़ा एक अंतरा आप गा के सुनाइए जी। जी। कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, भी ना कहो क्या कहना है क्या सुनना है मुझको पता है तुमको पता है समय का ये पल थमसा गया है और इस पल बस एक मैं हूं बस एक तुम हो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो कितने गहरे हल्के शाम के रंग है छलके पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढलके और इस पल में कोई नहीं है बस एक मैं हूं बस एक तुम हो कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो सर। ओके महेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया और बहुत ही अच्छी तरह से गुनगुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें पसंद आया हो आपकी आवाज और मैं चाहूंगा महेंद्र की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर अपना मोबाइल फोन उठाइए चौरानवे इस नंबर पर महेंद्र लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए एस आप सुने रेड मत वन नाइन पर तरंग इस कार्यक्रम को Uh, महेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका गुड आफ्टरनून नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत तरंग इस कार्यक्रम में स्टूडेंट सिंगिंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे बीच में रानी धुलैया स्मृति आयुर्वेदिक कॉलेज से जुड़ रहे हैं और स्काइप के माध्यम से बच्चे अपनी आवाज हम तक पहुंचा रहे हैं और इस तरंग कार्यक्रम में उनकी आवाज को आपको सुनने का एक सुंदर मौका मिल रहा है एक से एक नई आवाज आप सुन रहे हैं मैं चाहूंगा जिस भी बच्चे की जिस भी विद्यार्थी की आवाज आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर उसके लिए आप मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपना नाम और जो विद्यार्थी की आवाज आपको पसंद आई उसका नाम लिख के सेंड कीजिए तो चलिए एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हम उनका स्वागत करते हैं तरंग इस कार्यक्रम में हेलो नमस्कार नमस्ते सर। नाम बताइए आप श्रुति सोनी श्रुति सोनी बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आपके फैमिली के बारे में और किस स्ट्रीम में आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करके आप क्या बनना चाहती है मैं बीएमएस एम सेकेंड ईयर की चाहता हूँ और मैं फर्स्ट टाइम शो ये करना चाहती हूँ परिवार के बारे में बताइए सोनी आ, सर मैं चंदेरी की निवासी हूँ चंदेरी से हूँ मैं सर मेरे परिवार में मेरे पिताजी माताजी मेरी दो तीन बहनें हैं एक भाई है और मैं सोनी बहुत बहुत स्वागत है आपका तो चलिए तरंग इस कार्यक्रम में आपको एक मुकड़ा एक अंतरा गाना है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है आपके पहले अनुराग महेंद्र ओम प्रकाश त्रिवेदी इन सभी ने गाया है तो उनसे अच्छा आपको परफॉर्म करना होगा है ना सेकंड राउंड में जाने के लिए ओके सोनी बहुत बहुत स्वागत है और शुरू कीजिए आपका गाना अभी Thanks. सीने में जब जब सांसें भरती हूं। मेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ की जैसे चलता है तो मैं रेत जैसे घूमती हूँ कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ हा हा मेरी नजर का सफर तुझ भी आखे रुके कहने को बाकी है क्या कहना था जो कह चुकी मेरी निगाहें हैं तेरी निगाहों में तुझे खबर क्या बेगद मैं चुप छुप की तेरी है श्रुति सोनी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है और मैं चाहूंगा कि श्रुति सोनी की आवाज आप सभी को अगर अच्छी लगती हो तो जरूर मैसेज कीजिए श्रुति सोनी लिखकर अपना नाम लिखकर भेज दीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर श्रुति सोनी आपने ये गाना जो गाया है वो किसका है थोड़ा सा बताइए बैकग्राउंड इस गाने के बारे में सर ये सॉन्ग एम सोनी मूवी का है अभी टू में ये रिलीज हुई है एम सोनी का ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सोनी नमस्कार आप 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को और एक से एक विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं उनकी आवाज के जरिए अपनी पहचान हम तक पहुंचा रहे हैं तो मैं आशा करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और जो भी आवाज आपको अच्छी लगती हो तो जरूर उस आवाज के लिए उस नाम के लिए आप मैसेज कीजिए नमस्कार आपका नाम बताइए प्रियमपदा मिश्रा अच्छा प्रियम मिश्रा ओके ओके प्रियम मिश्रा बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में तरंग ये स्टूडेंट सिंगिंग कंपटीशन एक प्रोग्राम है जो रेडियो मधुबन के माध्यम से आपकी आवाज बहुत दूर दूर तक बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी आवाज बहुत ही अच्छी तरह से बुलंद आवाज आप दूसरों को तक सुनाइए और मैं चाहूंगा की अपने बारे में पहले बताइए आप थोड़ा सा और परिवार में कौन कौन रहते हैं आपके जी मेरे माता पिता और एक छोटा भाई रहता है मेरे परिवार में अच्छा आप इस कोर्स को करने के बाद क्या बनना चाहती हैं क्या करना चाहती हैं? मैं डॉक्टर इस कोर्स के थ्रू डॉक्टर बनेंगे फिर तो उसके बाद मैं एग्जाम आई एस बनना चाहती हूँ क्या बात है क्या बात है बहुत ही अच्छी बात है और हम चाहते हैं की आप आई एस सपना, सपना जो आपको बनना है वो बने और दुनिया की और देश की सेवा जरूर करे अपने परिवार को साथ लेकर चले ऐसी शुभ करते हैं और मैं चाहूंगा की एक मुकड़ा एक अंतरा आराम से गाइए, अच्छी तरह से गाइए। आप की नजरों ने समझा प्यार के का नजरों ने समझा प्यार की मुझे। दिल की ए, धड़कन जा। मिल गई मुझे। आप की नजरों ने समझा जी हमें मंजूर है ये फैसला जी हमी मंजूर है आपका ये फैसला कह रही है, है के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल आप की ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया प्रियम वादा मिश्रा बहुत ही अच्छा गीत आपने गुनगुनाया क्लासिकल गीत और बहुत ही पॉपुलर गीत आपने गाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें आपकी आवाज बहुत ही अच्छी लगी होगी तो मैं चाहूंगा कि आपको अगर प्रियम वदा मिश्रा की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए चौरानबे इस नंबर पर अपना नाम लिख के और प्रियम वदा मिश्रा लिख के भेज दीजिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हेलो नमस्कार आप सुन रेडियो नाइन पॉइंट फोर तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और तरंग इस कार्यक्रम में भोपाल से रानी धुलिया आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं और उनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उनकी आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनिए और बच्चों की जो आवाज आपको पसंद आती है उसके लिए मैसेज जरूर कीजिए नमस्कार आपका नाम बताइए सर मेरा नाम तनुष्टी बहरे है तनुश्री बहरे बहुत बहुत स्वागत है तनुश्री आपका क्या करते हैं आप सर मैंने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है बी एम मेमोरियल कॉलेज में ओके आरडी मेमोरियल कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल से आप हैं और तनुश्री बताइए कि आप कौन सा गीत गाने वाले हैं सर अभी रिसेंट तो एक थोड़ा नया गाना गाने वाली हूँ किस टाइप का है क्लासिकल है या सर बॉलीवुड सॉन्ग है और थोड़ा सा स्लो है मतलब मेलोडियस है <laughs> ओके okay, ओके okay. तनुश्री जरूर गाइए और एक मुखड़ा एक अंतरा गा okay, के स्टॉप हो जाइए ओके स्लो मोह मोहे मोह मोह के तेरी उंगलियों से छे कोई री उंगली इस तरह गिर ये सुलझे है रो मरो तारा है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 तूने मुझको है चुना तू दिन सा है मेरा बेचामों की तरह ये मोह मोह के दागे तेरे उंगलियों से जाउे कोई तोह, तोह इस बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तनुश्री बहुत ही अच्छा गीत आपने गाया है आशा करता हूँ तनुश्री की आवाज आप सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा तो जरूर मैसेज कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तनुश्री और अपना नाम लिख के सेंड कीजिए तनुश्री बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने परफॉर्म किया थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं भोपाल से हेलो नमस्कार नमस्ते सर प्रशांत प्रशांत बहुत बहुत स्वागत है आपका आ, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त चलिए प्रशांत बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आशा करता हूँ कि आप इस पेशे से जुड़े हुए तो सोशल वर्क और अपने परिवार के देख के लिए आप इस काम को कर रहे होंगे तो क्या लक्ष्य है कि इस वजह से आप इस फील्ड को चुना सर, सर अपने समाज सेवा ओके okay, प्रशांत आपको बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से सुनेंगे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पे आपकी आवाज जा रही है तो मैं चाहूंगा कि कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं तो okay, प्रशांत आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में आप एक मुखड़ा एक अंतरा गाइए यारा, खुश रंग बहारा दूरा दीवानी मै जर्द सितारा ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा दीवान जरद सितारा वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं बहता मुसाफिर ठहरा किनारा कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर जो आता है मुझे वो खाब तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने से मुझ में नूर है मैं हुआ मेहताब तू ओ करम खुद है तेरा प्यार जो पाया है तुझ पर मुड़के ही तो मुझे जीना आया है वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे मन छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते बस आया हूं तेरे पास रे मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है सौ बातों की एक बात है मैं न जाऊंगा कभी छोड़ के ये जान ले। ओ करम है, तुझे तुझे ओ है मुझसे मिलाया है तुझ पे तुझे ही तो मुझे जीना आया है वो तेरे संग यारा खुश रंग बहार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 प्रशांत बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया बहुत ही प्यार से आपने दिल से गाया है तो आशा करता हूं प्रशांत की आवाज़ आप सभी को अच्छी लगी हो तो जरूर अपना मोबाइल फोन उठाइए अपना नाम लिखिए प्रशांत लिखिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप सेंड कीजिए मैसेज आप सुनाए है रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर तरंग इस कार्यक्रम को प्रशांत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे, पर तरंग, सिंगिंग सुन रहे हैं आप और बहुत सारे अलग अलग आवाजों से आप रूबरू हो रहे हैं आज और खास हमारे रानी धुलईया श्रमित आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे भोपाल से जुड़ रहे हैं और उनकी आवाज से आप रूबरू हो रहे हैं और एक विद्यार्थी हमारे बीच में आ रही है हेलो नमस्कार आपका नाम बताइए प्राची मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में प्राची मिश्रा अपने बारे में बताइए और अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी बताइए घर में कौन कौन है आपके तो मैं बीएमएस एम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ तो मेरे घर में मेरी मम्मी पापा मेरी छोटी बहन और छोटे भाई हैं और मैं रेवा ऐसी बिलोंग करती हूँ ओके प्राची मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम में और आपको पता है इसमें एक मुकड़ा एक अंतरा आपको गाना है ठीक है और आपके पहले बहुत सारे स्टूडेंटों ने गाया है आपके हम जीन्स आपके साथियों ने गाया है तो आपको अच्छी तरह से उनसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा है ना इसके आगे का राउंड में आपको जाना है तो ओपन राउंड में ठीक है लेकिन गाना आपका चॉइस है सेकेंड राउंड में हम लोग चॉइस देंगे आपको उसके लिए थोड़ा टाइम देंगे लेकिन अभी जो आपके पास आपका मनपसंद गीत है उसका मुकड़ा एंड अंतरा आपको दिल से गाना है तो शुरू कीजिए प्राची मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत है तेनु समझा ना तेरे बिना मैं तेनु समझ आवाखे ना तेरे बिना लग दाजे तू कि प्यार मेरा मैं घर जाने मेरी मेरे द ओके okay, प्राची मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ प्राची मिश्रा की आवाज़ अच्छी लगी हो तो जरूर मोबाइल फोन उठाइए और प्राची मिश्रा लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज तो चलिए प्राची मिश्रा बहुत ही अच्छा लगा आपने बहुत ही प्यारा संगीत गुनगुना है थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आप सुन रहे हैं 90.4 है तरंग इस कार्यक्रम को स्टूडेंट सिंगिंग कंपटीशन और हमारे पास आरडी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल से बच्चे जुड़ रहे हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहा है हेलो नमस्कार आपका नाम हेलो मैं राजीव मिश्रा राजीव मिश्रा बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे है आप मैं बहुत अच्छा हूँ राजीव मिश्रा अपने बारे में बताइए थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में और आप क्या फील करते हैं क्या बनना चाहते हैं थोड़ा सा अपना इंट्रो भी बताइए मैं डीएमएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ आर मेमोरियल कॉलेज में और मेरी फैमिली में तीन भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ मैं तो और मुझे सिंगिंग काफी पसंद है अच्छा। मेरी अच्छा। ओके okay, राजीव मिश्रा बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस कार्यक्रम में और अच्छा लगा आपने बताया कि सिंगिंग आपको बहुत अच्छा लगता है और गाने का शौक है आपको तो क्या रियाज वगैरह करते हैं आप आ, मैं खुद से ट्राई कर लेता हूँ बट प्रोफेशनली क्लासेस अभी तक नहीं ली अच्छा आपको फ्री में प्रोफेशनल क्लासेज सुनने को मिले तो कैसा लगेगा लॉटरी <laughs> तो चलिए बाद में एक बार फिर से मैं हेमंत चौहान सर के पास मिलिएगा मैं एक लिंक उनको दे देता हूँ वहां से आप क्लासिकल गानों का या क्लासिकल म्यूजिक के बारे में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक लर्निंग क्लासेस जो है 50 से 60 एपिसोड है आप रोज एक एपिसोड या हफ्ते में एक बार एपिसोड सुन के भी अपना शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते है राग कैसे प्रैक्टिस करना है उसके बारे में फ्री में आप जो है नेट के माध्यम से सुन सकते हैं और अपना प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर सकते तो चलिए आपको शौक़ है तो आपकी सारी शौक़ को जो भी सपोर्ट चाहिए वो रेडियो मधुबन की तरफ से मिलेगा तो राजीव आपको पता है कि ये ओपन राउंड है इसमें आपको अपनी इच्छा से गाना गाना है तो अच्छा बेस्ट गाना गाइए क्योंकि आपके पहले बहुत सारे आपके साथियों ने गाया है तो उनको कंपीट करना है आपको है ना <laughs> तो राजीव जी जी राजीव आपका स्वागत है और गाइए बहुत ही सुंदर गीत सुनाइए तू सफर मेरा है तू ही मेरी तेरे बिना घुसारा है, है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना घुसारा ऐ है, है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी मेरी हर कमी को है तू लाजमी जुमून है मेरा बनू मैं तेरे काबिल तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल ये रूह भी मेरी ये जिसम भी मेरा उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा तूने दिया है जो वो दर्द ही सही झसे मेरा है तो इनाम है मेरा मेरा आसमान ढूंढे तेरी जमीन मेरी हर कमी को है तू जमीन जमीन पे ना सही तो आसमां में आ सुीव बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है आशा करता हूं आपके लिए चंद लाइनें मैं सुनाना चाहूंगा दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता मेहनत करने से हो जाती है मुश्किल आसान क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को और स्टूडेंट सिंगिंग कंपटीशन में अभी आपने राजू मिश्रा को सुना मैं चाहता हूं कि राजू मिश्रा की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर अपना मोबाइल फोन उठाइए और अपना नाम लिखिए राजीव मिश्रा लिखिए और भेज दीजिए चौरानबे इस नंबर पर चलिए राजीव बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और रानी धुलती आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं भोपाल से और वो अपने परफॉर्मेंस को हमारे बीच में सुना रहे हैं गुड आफ्टरनून अनुराग कैसे हैं आप बस सर <laughs> चलो आप लकी हैं। दोबारा आपको गाने का मौका मिल रहा है ओपन राउंड में <laughs> नमस्कार <laughs> आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रानी धुलैया स्मृति आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल के बच्चे हमारे साथ हैं और अभी हम सुनेंगे अनुराग को अनुराग आपका स्वागत है अपने बारे में बताइए सर मैं बीएमएस फाइनल प्रॉफ का स्टूडेंट हूँ जी जी सर और मेरी हॉबी सिंगिंग करना है मैं प्रॉपर भोपाल का हूँ और प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्लासिकल म्यूजिक सीखने जाते हैं किसी गुरु को किया है आपने नहीं सर ऐसा तो कभी क्लासिकल नहीं सीखा है बस हॉबी के आ, माने अकॉर्डिंग ही चलता रहता है जब भी सॉन्ग सुनिए अच्छा। वैसे ही कैचअ करने की कोशिश करता हूँ ओके okay, ओके okay. मैं लास्ट में आपको एक वेबसाइट का लिंक दे देता हूं वहां से आप जो है क्लासिकल म्यूजिक इंडियन क्लासिकल संगीत को सीख सकते हैं आ, अनुराग बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा एक खूबसूरत गीत आप सुनाएं क्योंकि आपके पहले आपके बहुत सारे साथियों ने गाया है तो उनको कम्पीट करना है उनसे आगे आपको जाना है तो बड़े मजे से एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत गाइए एक मुकड़ा एक अंतरा ठीक है ओपन राउंड में आपका स्वागत है तरंग में आ आ ओ ओ आने से उसके आए बहार जाने से उसके जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महे बूबा आने से उसके आए बहार जाने से उसके जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी मह मेरी जिंदगानी है मेरी मह बूबा बन सवर के निकले आए सावन का जब जब महीना हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना पूछो तो कौन है वो रुत ये सुहानी है मेरी मह बूबा महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी ओके okay, अनुराग बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आपकी आवाज पसंद आ रही होगी तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभी लिसनर से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल फोन उठाइए और अनुराग लिख के अपना नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर अनुराग आपके लिए दो लाइने मैं जरूर सुनाना चाहूंगा जीत के खातिर बस जुनून चाहिए जिसमें उबला हुआ ऐसा खून चाहिए ये आसमां भी आएगा जमी पर बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन पॉइंट फोर एफ पर तरंग इस कार्यक्रम को और आशा करता हूं। अभी हमारे ओपन राउंड के जो विद्यार्थी थे आज के वो पूरे हो गए हैं कल फिर हम नए बच्चों को सुनेंगे ओपन राउंड में तरंग में तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार आप सुन डा रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और हमने बहुत सारे बच्चों का रानी धुलैयावेदिक कॉलेज के बच्चों के बहुत सारे परफॉर्मेंस को आपने सुना और उनके जो डिपार्टमेंट हेड है दीप्ति शर्मा हमारे बीच है तो मैं दीप्ति शर्मा का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दीप्ति शर्मा से यह जानना चाहूंगा कि डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन के माध्यम से आप क्या फील करते हैं कैसा आपको लग रहा है सर मुझे स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस प्रोग्राम का एक बहुत ही अच्छा फर्स्ट है की बच्चे जो एक प्लेबैक लाइफ सिंगर नहीं बन सकते हैं अपने अपने प्रोफेशंस पे आ गए हैं उनके लिए बहुत अच्छा ओपन स्टेज है जिसमें वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं दीप्ति शर्मा आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए सर मैं भोपाल की रहने वाली हूँ सिंगिंग से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है बट हाँ फिर भी कल्चरल हेड हूँ एड होने के नाते आपको कहीं ना कहीं इससे जुड़ाव तो होगा ही बच्चों को आगे बढ़ाने का काम तो कर ही रहे हैं आप जी सर बहुत ज्यादा लगा पे और बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों को इतना ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है <laughs> और बहुत ये था कि कि हम प्रिपेयर करें कैसे गायें क्या कर रहा है अच्छा लगा उन सब ओके okay, ये ओपन राउंड था अब सेकंड राउंड के लिए उनको थोड़ा टाइम भी दिया जाएगा थीम भी दिया जाएगा तो उस हिसाब से वो प्रिपेयर करेंगे और मैं चाहूंगा एक लाइन जो आपका पसंदीदा गाना है आप सिंगर नहीं हैं ना ही सिंगिंग का कोई रिश्ता आपका लेकिन जो गीत आपको सुनना पसंद लगता है वरना आपको टच ही लगता है कि बार बार उस गीत को मैं सुनूँ तो उसकी एक लाइन जरूर सुनाइए बस दो लाइन सुना दीजिए <laughs> बस नहीं आता बजेगा <laughs> तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल तू सफर मेरा है तू ही मेरी मंज तेरे बिना गुजारा ए दिल ऐश्किल ओके okay, दीप्ति शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आशा करता हूँ आप सभी जो भी बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करने आए उन्हें भी खुशी हुई और आपको भी खुशी हुई थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो चलिए श्रोताओं आज के इस तरंग कार्यक्रम में बस इतना ही दूसरे राउंड में हम लोग आगे सुनेंगे दूसरे बच्चों को और भी बहुत सारे बच्चे जो अभी रिकॉर्डिंग में ओपन राउंड में नहीं आए हैं कुछ बच्चे बचे हुए हैं जो हमें आगे रिकॉर्डिंग देंगे और उसके बाद हम उस पर रेडियो पे सुनाएंगे आपको इसी कार्यक्रम के अंतर्गत तो दिल थाम के बैठिए ये है आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी आवाजें आप तक पहुंचेगी लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए मैसेज कीजिए अपना नाम और जिस बच्चे की आवाज़ आपको अच्छी लगती हो उस नाम को लिखकर आप चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर सेंड कीजिए मैसेज तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ बातें करते हुए उनके सपनों को हम जान पाते हैं उनके आवाज़ के जरिए उनके टैलेंट को हम जान पाते हैं और आप सभी को भी भारत में इतने सारे आवाजें हैं इतने सारे टैलेंट हमारे बीच में हैं उनको सुनने का एक सुंदर मौका आप सभी को मिलता है और आप सभी का प्यार मिलता है इसलिए हम इस तरह के अलग अलग कार्यक्रम आप सभी को सुनाते रहते हैं तो चलिए आपका प्यार इसी तरह बनाए रखिए और इसी के साथ मुझे अब दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडी मत वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मधुबनी देखा है जीना खुश का जीना है जोरों जीवन देखा है मधुबन खुशबू देखा है खुशबू बेता है साद शान देता है मधुबनी खुशबू बेदा